अध्याय 16 परमात्मा ने प्रभु यीशु को जिंदा कर दिया शाम को जब आराम दिवस बीत गया बगदल मरियम याकोब की माता मरियम और शलोमी ने खुशबूदार मसाले खरीदे कि प्रभु यीशु के शव पर लगाएं हफ्ते के पहले दिन सवेरे सवेरे जब की सूरज निकलने वाला था वे उस गुफा पर आई जहां शव रखा हुआ था वे आपस में कह रही थीं हमारे लिए कौन गुफा के मुंह पर से पत्थर लुढकाकर हटाएगा पर जब उन्होंने देखा तो पाया कि गुफा के मुंह पर लगा बड़ा पत्थर पहले से ही हटा हुआ है गुफा के अंदर आने पर उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने हुए एक युवक दाई ओर बैठा है और वे स्त्रियां घबरा गईं पर उस युवक ने उनसे कहा घबराओ मत तुम नासरत निवासी यीशु को ढूंढ रही हो ना जो क्रूज पर चढ़ाए गए थे वह अब यहां नहीं है परमात्मा ने उन्हें उनकी मौत होने के बाद भी जिंदा कर दिया है देखो यह स्थान जहां लोगों ने उनके शव को रखा था अब खाली है अब जाओ और उनके शिष्यों और खास तौर से पथरस से कहो कि प्रभु येशु तुमसे पहले गलील प्रदेश को जा रहे हैं वहां तुम उनके दर्शन करोगे जैसा उन्होंने क्रूज पर चढ़ाए जाने से पहले कहा था वे गुफा से निकलकर भागी क्योंकि वे डर से कांप रही थी और हैरान थी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वे डर गई थी हफ्ते के पहले दिन सुबह जिंदा हो जाने के बाद प्रभु यीशु ने सबसे पहले उस मग्दलवासी मरियम को दर्शन दिया जिसमें से उन्होंने सात अशुद्ध आत्माएं निकाली थीं। मरियम ने जाकर यह समाचार प्रभु यीशु के साथियों को सुनाया जो दुख में डूबे हुए थे और रो रहे थे जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु जिंदा हैं और मरियम को दर्शन दिया है तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ इसके बाद उनमें से दो शिष्य किसी गांव की ओर चले जा रहे थे अचानक प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिया पहले तो शिष्यों ने पहचान नहीं सके क्योंकि वह अलग दिख रहे थे। उन्होंने लौटकर दूसरे शिष्यों को इसके बारे में बताया परंतु फिर भी अन्य शिष्यों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ इसके बाद 11 राजदूतों के भोजन करते समय प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया और उनके विश्वास न करने और मन की कठोरता पर उन्हें डांटते हुए कहा जिन्होंने मुझे जिंदा देखा उनकी बात पर भी तुमने विश्वास नहीं किया तब उनसे कहा सारे संसार में जाओ और हरेक व्यक्ति को मेरे बारे में शुभ संदेश को सुनाओ जो मुझमें आस्था रखेगा और समर्पण स्नान लेगा उसको मुक्ति मिलेगी परंतु जो आस्था नहीं रखेगा वह दोषी है और उसे दंड मिलेगा आस्था रखने वाले अद्भुत निशानियां दिखाएंगे वे मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे नई नई आत्मिक भाषाएं बोलेंगे सांपों को हाथ से उठा लेंगे और यदि वे जहर पी लें तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार ठीक हो जाएंगे प्रभु येसु उनसे बातें करने के बाद ऊपर परम स्वर्ग में उठा लिए गए और परमात्मा के सिंहासन की दाई ओर बैठ गए तब शिष्य बाहर जाकर सब जगह ये बात बताने लगे प्रभु उनके द्वारा कार्य करते रहे और जो अद्भुत निशानिया वे दिखा रहे थे जिससे प्रमाणित होता है कि जिस शुभ संदेश को वे बताते हैं वह सत्य है